अनोशो ठॉक अजहन चेत गवार नंबर सेवन सहज आश की नाही शिष उतारी हाथ से सहज आश की नही सहज आशिकी नही खांड खाने को नाही झूठ आशिकी करे मुल्ख में जूती खाई जीते जे जी मरी करे ना तन की आशा आशिक का दिन रात रहे चूली ऊपर बासा शीस उतारे हाथ से सहज की नाही मान बढाई खोय नींद भर नाही सोना तिल भर रतन मास नहीं आशिक को रो पलटू बड़े बेकूफ वे आशिक होने जा हाथ से सहज आशिकी नही ये तो घर है प्रेम का खाला का घर नहीं ये तो घर है प्रेम का। खाला का घर नहीं का घर नहीं शीस जब धरे उतारी हाथ पाव कट जा करे न संत करारी जो जो लागे घाव ते ते कदम लगे घरारन पर जाय बौरी ना जीता आवे पलटू ऐसे घर महे बड़े मर जज ये तो घर है प्रेम का खाला का घर नहीं ये तो घर है प्रेम का लगन महूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम लगन मुत झूठ सब और बिगाड़े काम और बिगाड़े काम साई जनी सौधे को एक भरोसा नही कुशल कौआ से हो जी जे हाथे कुशल ताही को दिया बिसारी अपन इच्छ तोराई बीच में कर नारी लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम तिनका टूटे नही बिना सदगुरु की तया अजू चेत गगत है झूठी काया अजू चेत गवार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 हरी सुमिरन मेरा करें भक्त की स्मृति हरि को होने लगती है भक्त तो भूल ही प्रेम में किसको याद रहती प्रेम की मस्ती में कौन हिसाब रखता मंत्र पाठ पूजा प्रार्थना उपासना लेकिन परमात्मा स्मरण रखने लगता है इधर भक्त का स्मरण भूलता है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 और सच्चाई नहीं भी सच्चाई है अगर प्रेम कर पाओ मगर प्रेम कर पाओगे प्रश्न तो वहां खड़ा है शीश उतारे हाथ से सहज आस की नहीं ही पलटू कहते हैं भूल के भी ये मत सोचना कि प्रेम का रास्ता सरल है कि आसकी सहज है कि सुगम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 बड़ी मीठी है सच मगर मिठाई जैसी सस्ती नहीं है अपने को गमा के खरीदनी पड़ती इतना दाम चुकाना पड़ता है अपने को गमा के मिलती ये कोई सस्ती शक्कर नहीं है कि घोल ली और पी ली ये तो जीवन का परम रस है यह तो अमृत है इसका मूल्य बिना चुकाए नहीं मिलती है सहज आस्की ना ही खांड खाने को नहीं, ही झूठ आसकी करे मुल्क में जूती खाएं, और सावधान रहना कहीं झूठे आसिक मत बन जाना दुनिया में बहुत लोग झूठे आसिक बन जाते झूठी आस्की बड़ी सरल है उसमें कोई कठिनाई भी नहीं क्योंकि वह तो सिर्फ आवरण है अभिनय एक्टिंग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 लेकिन सत्य को जब तुम कीमत चुका देते हो तो तुम्हें उत्तर में कुछ मिलता है झूठ को तुम कीमत तो नहीं चुकाते मिलता कुछ भी नहीं और झूठ बोलने के बाद तुम्हें हजार तरह से कीमत भी चुकानी पड़ती झूठ बोले कि की फंसे कीमत चुकानी पड़ेगी और मिलेगा कुछ भी नहीं यह झूठ की तरकीब है वो कहता है कीमत कुछ भी नहीं मुफ्त मिल रहा हूं यह गंगा बही जा रही हाथ धो लो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 अपनी संपदा भी गई और हाथ भी कुछ ना लगा यह बात समझ लेना झूठ कहता है खर्च कुछ भी नहीं ना होगा बस मुझे, मुझे मुफ्त ले लो ऐसी भेंट में आता हूं सत्य कहता है खर्च बड़ा है तुम्हें अपने से चुकाना होगा और मुफ्त में नहीं मिलता हूं लेकिन अगर तुम सत्य की कीमत चुकाओ तो सत्य जरूर मिलता है यह विरोधाभास झूठ बड़ा कुशल है प्रलोभन देता है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 अगर तुम अकड़े ही रहते हो तो तुम खाली रहोगे सूखते जाओगे तुम्हारा जीवन संगीत प्रगठ ही न हो पाएगा निश्चित दुख पाओगे बहुत पीड़ा और कांटे नरक में जियोगे प्रेम जहां नहीं वहां नरक है प्रेम का अभाव नरक है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 कि काशी के घाट पर आई और पवित्र हो गई और काशी का घाट छूटा फिर अपवित्र हो गई या तो पवित्र रहती है पहले से और या फिर कभी पवित्र नहीं होती जीवन में अचानक अनायास अकारण तो कुछ भी नहीं घटता श्रृंखलाएं तुम यहां आए तुम आए ना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 साफ कह देते हैं संत शिष्टाचार की बातों में नहीं पढ़ते औपचारिक बातों में नहीं पढ़ते साफ कह देते हैं सहज आस की ही खांड खाने को ना झूठ आस की करे मुलुक में जूती खाएं फिर जूते खाने हो तो तैयारी रखना झूठ प्रेम करना यहां भी जूते पड़ेंगे वहां भी जूते पड़ेंगे संसार में भी दुख पाओगे और दूसरे संसार में भी दुख पाओगे सुख तुम पा ही ना सकोगे कम से कम एक चीज तो सच रहने दो कम से कम प्रेम को तो सच रहने दो जीते जी तेजी मरी जाए करे न तन की आशा आसिक का दिन रात रहे सूली पर वासा जीते जी तेजी मरी जाए मरते तो सभी हैं मरना तो सभी को है कोई भी बच तो सकेगा नहीं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 माया को पकड़ते हो चूंकि तुम्हारी यह दृष्टि पकड़ने की है इसलिए मौत तुम्हें लगती है छुड़ाने आ रही लेकिन जो खुद ही छोड़ चुका जीते जी मर जाए जो मौत के आने के पहले मर गया जो परमात्मा के चरणों में मर गया जिसने अपने होने को शून्य कर दिया जिसने कहा अब मैं नहीं हूं तू है उसके लिए मौत यमदूत की तरह नहीं आती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 आसिफ का दिन रात रहे सूली पर वाशा और आसिफ तो वही है जो कहता है कि जब बुला लो उसी वक्त तैयार हूं क्षण भर देर ना होगी बोरिया बिस्तर भी बांधने के लिए समय ना मांगूंगा तैयार ही रखा है रोज रात भक्त जब सोता है तो कि सोता है कि उठा लेना रात तो मैं तैयार हूं सुबह जब उठता है तो चौंकता है कि आज भी नहीं उठाया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 उस सूली पर लटक जाता है और सूलि सिंहासन बन जाती जिसने मौत को अंगीकार कर लिया है उसके लिए इस जगत में दुख रह ही नहीं जाता मौत रह नहीं जाती मौत को अंगीकार किया कि मौत मीठी अमृत चाहिए हो तो मृत्यु को स्वीकार कर लेना जीते जी मर जाए करे न तन की आशा आशिक का दिन रात रहे सूली पर वासा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 मोहब्बत एक तपिस ए तमाम होती है न सुबह होती है इसकी न शाम होती मोहब्बत एक तपिस ए तमाम होती ये तो एक ऐसी आग है यज्ञ यज्ञ की अग्नि जो कभी समाप्त नहीं होती जलती ही रहती न सुबह होती है इसकी न शाम होती भक्त को पता ही नहीं रह जाता धीरे धीरे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 नाचने लगी मीरा सड़कों पर राज घर से थी राजरानी थी और मेवाड़ की घूंघट से बाहर ना निकली होगी कभी किसी ने चेहरा न देखा होगा कभी फिर नाचने लगी रास्तों पर पागलों की तरह दीवानी लोक लाज खोई चिंता ही न रही उसके चरणों में रख दिया सब अब अपनी क्या चिंता रही अब चिंता करे तो वही करे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 हो भाव जग रहा हो तुम्हारे मन में कृतज्ञता का भाव गहरा हो रहा उस दिन जाना उसी दिन पहुंचोगे पलटू बड़े बेवकूफ वे आसिक होने जाए शीस उतारे हाथ से सहज आस की नाहीं बड़ा अद्भुत वचन है पलटू कहते हैं सुन लो पक्की बात यह पागलों का काम है बेवकूफों का काम है आसकी में पढ़ना क्योंकि अपने को गमाना पड़ता है। होशियार हो इस तरफ चलना ही मत चतुर चालबाजों के लिए ये जगह नहीं पलटू बड़े बेकूफ वे जो बिल्कुल बेवकूफ है नादान दान है ना समझ है सरल है बोले हैं बच्चों जैसे हैं पागलों है, जैसे हैं जिन्हें होश सहवास नहीं जिंदगी का गणित जिन्हें नहीं आता उनके लिए है ये रास्ता पलटू बड़े बेवकूफ वे आसिक होने जाएं, बड़े पागल ही प्रेम के रास्ते पर चलते हैं भोले भाले निर्दोष चित्त लोगों का यह मार्ग है चतुर और चालाक, गणित में होशियार और दुकानदार उनका यह मार्ग नहीं वो तो कहते हैं अपने को गमड़ो तो फिर सार ही क्या पाने में अपने को रहते कुछ मिले तो सार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 अपने घर आएगा यह मैं तुम्हारा वास्तविक होना नहीं है इसलिए भक्त कहते हैं शीश उतारे हाथ से सहज आसकी नाही अपना सिर उतार के रख देना पड़ता है क्योंकि ये सिर्फ बोझ है यह सिर बोझ है पलटू बड़े बेकूफ वे आसिक होने जाएं पागल हैं वे जो आसिक होने जाते हैं जो पागल हो वही चले इस रास्ते पर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 तो ही भक्ति का द्वार खुलता है एक स्वर बोलो जीवन में आता सा घूमकर जाता सा विवश संकल्प में जीवन जागता सा दूर की हेला फूलते बेलासा एक स्वर बोलो एक एक स्वर बोलो कोटी पंथों जगी कोटी दीपों लगी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 खाला का घर न ही शीश जब धरे उतारी इसकी शर्त है और शर्त बड़ी अजीब है कि सीस को बाहरी रखाओ मंदिर में अगर सीस को लेकर आ गए तो तुम आए ही नहीं सीस को बाहरी रखा है सीढ़ियों पर तो ही आए हाथ पांव कट कर जाए करे न संत करारी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 करता पुरुष एक ही करता है हम ये दंभ करते हैं कि हम करता है हाथ पांव कट कर जाएं करें न संत करारी सब मिट जाए होने की ये दौड़ मिट जाए कुछ ना बचे शून्य हो जाए लेकिन कोई करार नहीं पैदा होता कोई कराह पैदा नहीं होती ना कोई इनकार पैदा होता है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 जख्म भरें या ना भरें चार असाजों की खुशामत मुझे मंजूर नहीं लेकिन वैध्यों की खुशामत करने ना जाऊंगा कि मुझे बचाओ कि मेरे घाव भर दो मैं कोई औषधियां ना खोजूंगी खोजूंगा जीवन को चलाए रखने की मैं घावों के लिए कोई मलहम तलाश करने ना जाऊंगा दिल रहे या ना रहे जख्म भरे या ना भरे चारा साजों की खुशामद मुझे मंजूर नहीं जिसको आखिरी चारा साज मिल गया जिसको असली बैद्य मिल गया जिसको परमात्मा मिल गया अब तो उसके हाथ से लगे हुए घाव भी कमल के फूल हो जाते ज्योज्यों लागे घाव त्यो तुम कदम चलावे सूरा रन पे जाए बहु ना जीता आवे और जैसे जैसे घाव बढ़ते ये तो उल्टा गणित कह रहा हूं तुमसे जैसे जैसे घाव बढ़ते ज्यो ज्यो लागे घाव त्यों तू कदम चलावे भक्त वैसे वैसे और दौड़ के बढ़ता परमात्मा में और गति से बढ़ता है जैसे जैसे घाव लगते तुम कहोगे पागल हो वो तो पलटू ने पहले ही स्वीकार कर लिया पलटू बड़े बेकूफ वे आसिक होने जाए शीस उतारें हाथ से सहज आस कि नाई वो तो मान ही लिया पलटू ने कि हम तो पागल हैं पागलों की बातें कर रहे हैं पागल ही सुने और पागल ही इस पे चले होशियारों का काम संसार में होशियार धन इकट्ठा करें मकान बनाए परिवार बढ़ाए होशियार सब इकट्ठा करें और एक दिन मर जाएं और कुछ हाथ ना लगे पागल वे जो सब लुटा दें और सब पालें पागल यानी जुआरी दुकानदार नहीं ज्यो ज्यो लागे घाव त्यों त्यों कदम चला रहे ये भी कोई बात हुई कि जैसे जैसे घाव बढ़ते हैं कदम और तेजी से पड़ने लगते हैं क्योंकि हर घाव उसकी हर कृपा का सबूत है हर घाव इतना ही कहता है कि वो तुम्हें शुद्ध करने को लग गया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 और देखकर ही जानना चाहिए जानना तभी जब अपनी आंख से देखाओ फिर जो भी दांव पे लगे लग जाए सूरा रन पर जाए बहुर ना जीता आवे ज्यो ज्यो लागे घाव त्यों त्यों कदम चलावे पलटू ऐसे घर महे बड़े मर्द जे जाएं, ये जो परमात्मा का घर है जो परमात्मा का मंदिर है मर्दों के लिए दुस्साहसियों के लिए यह तो घर है प्रेम का खाला का घर ना ही लेचल हां मझदार में लेचल साहिल साहिल क्या जाना मेरी कुछ परवाह न कर मैं खूंगर हूं तूफानों का भक्त तो कहता है कि किनारे किनारे क्या नौका को लगा के चलाना लेचल हां मझदार में लेचल साहिल साहिल क्या जाना यह भी कोई जाना है होशियारी होशियारी और चतुराई और गणित और हिसाब हिसाब हिसाब में ही बंधे भी कोई जाना होता है ले लेचल हा मजधार में ले चल साहिल साहिल क्या जाना मेरी कुछ परवाह न कर मैं खूंगर हूं तूफानों का जिसने परमात्मा के तूफान को झेलने की तैयारी दिखला दी अब सब तूफान छोटे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 कोई विधि विधान होता है लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम और बिगाड़े काम शायद जन सोधे सोई और बिगाड़े काम शायद जन सोधे कोई और जो इन मुहूर्तों में पड़ा रहता है शुभ मुहूर्त देखूं शास्त्र के हिसाब से चलू विधि विधान का पालन करूं कैसे पूजा करना इस सब में जो पड़ा रहता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 कि किसी दिन दिन भर चलती है, फिर दो चार दिन मंदिर बंद भी हो जाता है फिर कभी दो मिनट में बाहर निकल आते हो और हमने यह भी सुना कि तुम भगवान को प्रसाद लगाने के पहले खुद चख लेते हो वहीं मंदिर में खड़े होकर चखते हो ये तो सब बात गड़बड़ है तो रामकृष्ण का संभालो अपनी फिर ये पूजा ये मुझसे ना होगी मेरी मां जब भी कुछ बनाती थी तो पहले खुद चखती थी फिर मुझे देती थी मैं बिना चखे दे ही नहीं सकता क्योंकि पता नहीं देने योग्य हो भी कि ना हो मुझे पता कैसे चले जब मैं चखलू और पाऊं कि हां स्वादिष्ट है देने योग्य है तो लगाता हूं अब ये कुछ और ही बात हो गई ये शास्त्र के बिल्कुल विपरीत हो गई पहले भगवान को लगाओ फिर अपना भोग लगा लेना रामकृष्ण पहले अपने को लगाते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 बस एक ही शिक्षक जैसे शिक्षक थे वो उनकी कक्षा में कोई भर्ती नहीं होता था दो चार सालों से उनकी कक्षा में कोई आए नहीं था जब मैं पहली दफा उनकी कक्षा में गया तो उन्होंने कहा तो भाई तुम समझ लो कि तीन चार साल से तो कोई विद्यार्थी आए नहीं झंझट ये है कि मैं घंटे से शुरू तो कर सकता हूं लेकिन खत्म नहीं कर सकता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 तब नाराजगी में कैसे पूजा हो जब नाराज हो जाता हूं तो ताला लगा के बंद कर देता हूं कि पड़े रहो अब पस्ताओगे अब नहीं आऊंगा फिर याद आने लगती कि यह तो बात ठीक नहीं फिर जाके मना लेता हूं तो रामकृष्ण ने कहा अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मुझे अलग कर दो मगर मेरी पूजा तो ऐसी ही चलेगी क्योंकि यह पूजा है लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम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 कितनी बार सपनों के शीस महल चकनाचूर नहीं हो सके सपनों के सारे शीस महल फिर चकनाचूर हुए जब सांझ लगी गिरने अपने साये भी दूर हुए इसके पहले की सांझ गिर जाए जागो अजहू चेत गमार ढल गया सूरज उदासी छा गई सांवरी सांझ सहसा आ गई पंथ थे उन्मुक्त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 धर्म के जगत में तो तुम कहो मैं कुछ भी नहीं कर पाया इस मैं से कुछ होता ही नहीं सदगुरु के चरणों में रख दो इस मैं को कहो कि अब जो तुझे करना हो कर सदगुरु का अर्थ होता है तुमने ईश्वर तो देखा नहीं पहचाना नहीं भगवान से तुम्हारी कोई मुलाकात नहीं जिसकी मुलाकात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 पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम जब भी याद पड़ जाए नाम वही घड़ी शुभ वही दिन शुभ फिर न पूछना पंडित पुजारी परोहित से ज्योतिषी से क्या पूछना किसी से 24 घड़ियां शुभ हैं लेकिन अशुभ हुई जा रही क्योंकि उसकी याद से नहीं जुड़ी है हर पल हर छिन्न शुभ है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 मुल्क में जूती खाही जीते जी मर जाए करे तन की आशा आशिक का दिन रात रहे सूली पर वासा मान बड़ा ही खोए नींद भर ना ही सोना तिल भर रक्त न मांस नहीं आसिक को रोना पलटू बड़े बेकूफ वे आसिक होने जाएं शीस उतारे हाथ से सहज आसकी नाहीं यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहीं खाला का घर नाही शीस जब धरे उतारी हाथ पांव कट कर जाए करे न करारी ज्यो ज्यो लागे घाव त्यों त्यों कदम चलावे सूरा रन पर जाए बहुर न जीता आवे पलटू ऐसे घर में बड़े मरद जे जाय यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाही लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम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 और बिगाड़े काम आज इतना